राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालय की 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु सहायक सामग्री के रूप में किशोर भारती भाग 2 में संकलित रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित नाटक विजय पर्व क्या गुनगुना रही हो इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज ही नहीं हो रहा <laughs> क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है पर अब चाकू तेज करने की तुझे क्यों सूझी आज तो तेरी वर्षगांठ है वर्षगांठ मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए ना मां पूजा हां तो मां क्या ये वर्षगांठ वैसे ही होगी जैसे पार साल हुई थी हां बिल्कुल वैसी ही इस वर्षगांठ पर तू 12 वर्ष का हुआ हूं बेटा मैं तो आशीर्वाद देती हूं कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाए तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े मां बताओ आज वर्षगांठ में क्या-क्या करोगी क्या करूंगी <laughs> अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी चंदन लगाऊंगी फूलों की माला पहनाऊंगी हां फिर मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी-अच्छी मिठाइयां भी बनाई हैं देख देख उस कोने में रखी हुई है हां मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी <laughs> तुझे ऐसीस दूंगी पर मां मेरे साथ तुझे भी खाना पड़ेगा तुझे भी अपनी वर्षगांठ आज ही मनानी पड़ेगी अभी मेरे साथ मैं अकेला इतनी मिठाईयां नहीं खा सकता नहीं तेरे खाने के बाद खा लूंगी बस दूध भर आ जाए खीर बनाने में देर ही क्या लगती है पानी उबल रहा है अभी दूध नहीं आया सूरज चढ़ा है अभी तक सुजान दूध लाए ही नहीं जाने क्यों नहीं लाए मैं ले आऊं सुजान आता ही होगा बेटा तू कहां जाएगा सुजान का घर है ही कितनी दूर रास्ते से जरा हटकर उत्तर की तरफ है ना उस शीशम के पेड़ के नीचे ही उसकी झोपड़ी है मैं अभी ले आऊंगा तू ऐसी बातें करता है तो जा पर जल्दी लौट ना आज तेरी वर्षगांठ है ना मैं अभी लौट कर आया मां मुझे एक बर्तन दे दो मैं अभी दूध लाता हूं अरे चाकू अब तेज हो गया है इसे मैं अपने पास रखूंगा अरे चाकू तेरे किस काम आएगा अच्छा यह ले बर्तन हां मां बेटा जल्दी लौट ना अच्छा मां मैं भी आया मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी वीड़ता की बातें करता है बलकरण मेरा बेटा मेरा सासी बच्चा अरे देखो ये सब जो वो आ रहा है वो आ रहा है हां वो आ रहा वो आ रहा भागो भागो अरे ये भद्दर कैसे बच रही है अरे बहन भाग चलो जल्दी जल्दी अरे वो तैमूर आ रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा है अरे भागो आ रहे अरे हम लोग मुरे अरे भागो चलो चलो अरे कैसा तैमूर कहां का तैमूर तुम नहीं चलोगी वो आया अरे बलकरण बहन कल्याणी सबको छोड़कर जल्दी से भागो हो जंगल में छिप जाओ नहीं तो घर के तलघर में ही चली जाओ चलो मेरे साथ नहीं, नहीं, नहीं, नहीं बलकरण मेरा बलकरण तो भी आया ही नहीं उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी लेकिन कहां गया है बलकरण वो दूध लेने गया है सुजान के घर सुजान के घर हां तो बहुत अच्छा है तब तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा सुजान का घर खास रास्ते से बहुत दूर कोने में है अब वो लोग सीधे रास्ते से चले आ रहे हैं कौन आ रहे हैं कौन तुरक इस बार तैमूर तुरक आया है बड़ी भारी फौज लिए हुए तैमूर तुरक हां बड़ी भारी फौज हां अब इस समय बिल्कुल नहीं रहा बलकरण का कुछ नहीं होगा जल्दी से चलकर तलगर में छिप जाओ नहीं नहीं नहीं बलकरण को आने दो मैं बलकरण के बगल नहीं जाऊंगी मेरे बलकरण बलकरण बहन बहन चुप रहो तुरक सुन लेगा जल्दी चलो जल्दी चलो सरदार तख्त के नीचे भी कोई नहीं है मुबारक जी सरदार इस वक्तातियों को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना और चांदी लूटने का इस घर में देखो कहीं है अब कहीं कुछ नहीं है सरदार मामूली सी झोपड़ी है भला इसमें सोना चांदी कहां अरे बेवकूफ हो तुम इन तस्वीरों को पलटो इनके पीछे दीवार में कुछ होगा ये लोग अपना सोना चांदी दीवारों में रखते हैं जोर हुकुम सरदार यही कुछ नहीं है सरदार सरदार अगर सोना चांदी उन लोगों के पास होगा भी तो वो लोग अपने साथ लेकर भाग गए होंगे अरे देखो देखो उस कोने में क्या है कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार ये है शपश क्या है सोना चांदी सरदार सोना चांदी तो नहीं लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज है जिसकी आपको और हमको सख्त जरूरत है क्या सरदार बहुत बढ़िया खाना तरह-तरह की मिठाइयां ओ सरदार बिल्कुल ताजा और गरम-गरम सरदार आप बहुत भूखे हैं कुछ खा लीजिए फिर तो दिन भर हम लोगों को लूट और कत्ल करना ही है नहीं नहीं नहीं फेंक दो सरदार लेकिन आ, आ, अच्छा इधर लाओ सरदार मालूम होता है जल्दी में लोग खाना बिना खा सके वैसे का वैसा ही रखा हुआ छोड़ गए हां गरम मिठाइयां है अरे लो तुम भी खाओ अरे भूखे हो गए सरदार नश फरमाएं हां हां मैं खाऊंगा लो तुम तो लो अच्छी मिठाइयां है लो अली बेग तुम भी लो सरदार तो कबूल करें दरअसल ताजा है आ, आ, आ, बहुत ही लजीज दो दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ अब जाकर के मिठाइयां सामने आई है खुदा का फजल है सरदार लेकिन सरदार रुक जाइए क्यों कहीं इन मिठाइयों में जहर तो नहीं मिला अरे बेवकूफ हो तुम मुबारक यहां के लोग इतने सीधे हैं कि वो ये सब बातें करना जानते ही नहीं और फिर हमने अपना दावा इतनी जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने का सोचने का वक्त ही नहीं मिल सकता सरदार सच फरमाते हैं और फिर दो दिनों के बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है अरे प्यास से बुरा हाल है अरे भैया अगर इस तरह मरना है तो फिर और मिठाई खाकर ही क्यों ना मरे <laughs> सरदार ने क्या बात कही है मिठाई खाकर ही क्यों ना मरे वाह वाह भाई बात है सरदार अगर भूख से मरना ही है तो फिर यह चीज क्यों छोड़ी जाए <laughs> अरे इसीलिए मैं खा रहा हूं <laughs> वाह क्या कह रहा है यहां के लोग मिठाइयां बनाना भी खूब जानते हैं सरदार मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वे लोग हम लोगों के लिए ही मिठाइयां बनाकर छोड़ गए हैं अरे ये कैसे ये ऐसे है कि उन्होंने ये समझा होगा कि ये मिठाइयां खाकर हम लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा लूटमार हम कम करेंगे हम <laughs> लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा लूटमार कम करेंगे इसी तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत राजी तैमूर के खजाने में भरोगे जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर चाहिए तब तुम नाश्ता करते हो और जब तुम्हें धावा तुम लोग मिलकर कहकहे लगा रहे हो मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान पर रुख इसलिए किया था मेरे सीिपाही दौदत लूटने के बतले आराम से खाना ढूंते बें मैं पिन जतलाए देखना चाहता था कि तुम किस तह मेरे हकम को अंजाम दे रहे हो इससलिए मैंने अपने सब सिपाहियों को बाहर छोड़ दिया है मैं देखता हूं कि तुमने मेरे ज को चटोरे का तमाशा बना दिया है तुम यहांाँ मौश से खाना खाओ और खासी तैमूर तीन दिनों से भूकर रहे और रा दिन होुकम देता रहे M'è n'è tu m'è kia ho com diatà? Boulant d'Iqbal n'è ho com fàrmaïa que ais sham tàk Amarcourt m'hoge ja nà è. Tò Amarcourt m'hoge nè kà yè rastà è? Badbخت! Vazì Tèmur que s'ipàà i'on ko rastà dikhané ki zimèdàri kis per hai? Tum per! Tum aix kertè hoi Amarcourt ka rastà khojou gai. M'èrè ho com तम्हारे से पााइों के तलवारों पर हुून का एक थब बाबी नहीं है तुम लोग से पाई हो तुम लोग तैमूर का मुद दिखाने के काबल नहीं हो बोलो क्या चाहते हो?खाना खाने के बाद तुम्हारे लिए नाज गाने का ंजां भीी किया जाए जाओ आज शाम तक अमर कोट पहुंचने का मेरा होकुम पूरा हो जाओ! ओ삭 के कुत्ते गला सूख रहा है तीन दिनों से खाना नहीं मिला कल से पानी भी नसीब नहीं हुआ गला सूख रहा है ये, ये सब खाली है ओ, कम बख्तों ने कुछ भी नहीं छोड़ा लेकिन कोई बात नहीं Estòd i as rivolti que aix étaient boiled. Mami, estτο ben t'adhai té. T'a tombé? Qu' Parents, tio तेमूर से ये नाची सवाल करता है कि तुम कौन हो कंबख्त अगर बात पूछने की तमीज नहीं है तो खामोश रह हाजीमूर इस नाम से वाकफ नहीं है दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो कंबख्त बच्चे मेरी तलवार से पूछ ये तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी लेकिन ठहर ये तूती धड़ा इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है ये दूत ये दूत मेरी वंशगांठ के लिए है बात कर जो समझ में आए सामने तूत हाजिर कर नहीं मैं के सिवाय किसी को नहीं दे सकता क्या लेकिन मैं ले सकता हूं जेलर दे ये मेरा है कि नहीं अब तुझे तलवार से काट दू? क्या क्या तुम तेरा खोज खून बहाना चाहते हो मेरी मां यही कहती थी हम्म तू बड़ा नीडर मालूम होता है साम्या मेरी तलवार से कटने का फخر हासिल कर मेरे पास सिर्फ एक चाकू है मेरे हाथ में भी एक तलवार दो हा हा तू मुझसे दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है हम्म अच्छा पहले दूध पिऊंगा गला सूख रहा है ये, ये क्या तूने मेरी तलवार उठा ली तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है अब तुम मुझसे लड़ सकते हो सामने आओ सामने आओ शाबाश लेकिन मेरी तलवार तुझसे समल नहीं सकेगी बच्चे इधर ला जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो छीन लूं हां लेकिन लड़ने वाले तलवार नहीं छीनते वार करते हैं तेरा कहना सही है मालूम होता है तू बहादुर है मेरी फौज में भर्ती होगा नहीं तो अब मैं तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा ये रही मेरी तलवार छीन ले लेकिन ये बहादुरी नहीं है मेरे पास ये चाकू है इसी से लड़ूंगा चाकू <laughs> हां थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है देखो ये इतना तेज है मेरी उंगली से खून निकल सकता है देखो शाबाश तमर के दिल में रहम नहीं है लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं बातों में क्या चलाओ अपनी तलवार मैं भागूंगा नहीं भागेगा नहीं तू बहादुर शेर है मैं तो इसतलवार नहीं चला सकता तू मुझसे भी ज्यादा बहादुर मालूम होता है चाकू वाला बहादुर तेरा नाम क्या है दुश्मन नाम नहीं पूछता वार करता है लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तो ये दुश्मन नहीं मानता तेरा नाम क्या है चाकू वाले बलकरण बलकरण बलकरण हम हिंदुस्तान की दौलत में तू भी एक दौलत है बलकरण गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है उसके खून से वो अपनी तलवार नहीं रंगेगा नहीं तो अभी तक मैंने तुझे साफ कर दिया होता लेकिन दूध मैंने हाजिर नहीं किया तुमने छीन लिया एक ही बात है दूध मैंने पिया मैं तेरी जान बख्शता हूं और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए नहीं तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है चाकू वाला और इस हसीयत से तेरा मुझ पर हक है तो मेरी मां कहां है मैं नहीं जानता मेरे सिपाहीों ने तेरी मां को क़त्ल भी ना किया होगा क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं यह चाहता हूं कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं गांव से बाहर चले जाएं हम्म मंजूर है मैं दूसरे गांव जाऊंगा अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद जरूर पूरी करूंगा तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा धन्यवाद मैंने कुछ समझा नहीं खैर तैमूर की जिंदगी में एक नई बात हुई तैमूर के सामने कम लोग आते हैं तू आया तैमूर कम लोगों को माफ करता है आज किया वो काफिरों का खून पीता है आज तुझसे छीन कर दूध पिया ये एक करिश्मा है मैं मैं कुछ समझा नहीं <laughs> तैमूर की बराबरी करना चाहता है <laughs> लेकिन तू तैमूर से भी बड़ा है तेरा चाकू उसके तलवार से भी तेज निकला तैमूर खुंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम سلام <laughs> तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा सिपाहियों को हुक्म देकर वापस कर दूंगा खुदा हाफिज़ तैमूर बहादुरी को सलाम करता है मां मां मां मा? बेटा बेटा पलकर बेटा मेरे मां ए, ए, ए मां मा तू रोती क्यों है तू तू कहां थी मां बेटा मेरे महमूर के सिपाही आए थे उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच के ले गए थे बेटा तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना नहीं, नहीं चोट तो नहीं आई मैं, मैं देखो आए, नहीं मां कहीं चोट नहीं आई तैमूर के सिपाहीरे तो तुझे हाथ नहीं लगाया ना जब खुद तैमूर हाथ नहीं लगा सका तो तैमूर के सिपाही कैसे हाथ लगाएंगे तैमूर हाथ नहीं लगा सका क्या क्या तैमूर आया था तुर्क तैमूर हां हां मां आया था वो सारा दूध पी गया बेटा वो लोग तो खून पीते हैं पीते होंगे लेकिन तैमूर ने तो सारा दूध पी लिया तैमूर ने तुर्क ने हा मां तूने तो मुझे झूठ बोलना नहीं सिखलाया नहीं बेटा कैसा था तैमूर तैमूर सिपाही की तरह रुबीला चेहरा मोटे-मोटे हाथ ऊँची नाक हाथ में तलवार लेकिन मां मेरे पास भी चाकू था मैंने सवेरे ही उसे तेज किया था उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता बेटा उसी चाकू ने तो उसे चका दिया मुझे वो चाकू वाला बहादुर कहता था अच्छा मैंने कहा हां ये चाकू बड़ा तेज है मैंने सवेरे ही उस पर धार चढ़ा रखी है मां उससे मैंने अपनी उंगली चीर कर दिखला दी देखो ये खून ये ये खून ये, ये बेटा उसने नहीं निकाला हां तो मैंने ही उंगली चीरकर गिराया था तेरी उंगली से खून अभी तो नहीं निकल रहा खुश की कोई चिंता नहीं मां तैमूर कहता था कि तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला क्या क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था नहीं मां हां मैं लड़ना चाहता था पर वही मीठी-मीठी बातें करने लगा इस तरह चलता था ये लंगड़ाकर तैमूर को हार गए लेकिन बहादुरी को सलाम करता है बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम <laughs> बाबा तू तो बिल्कुल तैमूरी बन गया मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता मां <laughs> हां बेटा लंगड़ा कभी ना बने तू सब तरह से भले-फुले तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो हां भगवान की बहुत कृपा कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की ये सब तेरा आशीर्वाद है मां हां बेटा आज तेरी वर्षगांठ है ना अरे अरे तू रख कैसे पइयो ने सारा घर तो उफोड़ डाला हां ये तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी-अच्छी मिठाइयां बनाई थी सब नष्ट हो गई अब, अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं मैं मां अपना आशीर्वाद भर दे दे और और क्या और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना हाँ हाँ। मेरे एक क्लिक ही से सचेंद्र बना ले ओह मेरे बेटे मां <laughs> बेटा ये ये पश्चिम में धूल कैसी उड़ रही है हा? क्या फिर कोई आ रहा है तैमूर और उसके सिपाही गांव से बाहर जा रहे होंगे वो तो गांव लूट रहे होंगे और आदमियों का खून बहा रहे होंगे नहीं मां वे गांव से बाहर जाएंगे मैंने जो कह दिया है तूने कह दिया है? तेरा हुक्म क्यों मानने लगे उनको मानना तो पड़ेगा ही मां तैमूर ने मेरी बहादुरी से खुश होकर मेरी एक बात पूरी करने को कहा है अच्छा मैंने कहा आप और आपके लोग इसी समय हमारे गांव से बाहर चले जाएं तैमूर ने सोचा फिर कहा मंजूर सच मैं दूसरे गांव जाऊंगा अपने छोटे से बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा धन्य मेरे लाल घर-घर में ऐसे लालो मां तब मेरी उंगली से खून लेकर मुझे तिलक कर दे उंगली के खून का तिलक लगाओ हम्म अब, अब, अब, अब यही सही यही सही मेरे लाल वीर बालक की वर्षगांठ है ना तेरी 12वीं वर्षगांठ ऐसे ही मनाई जाए मां विजय पर्व अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार अभय भार्गव मोहम्मद अय्यूब बाबला कोचर मंगतराम वीनाहोरा बीएल टंडन बीआरएल सक्सेना और यमन कौशिक ध्वन्यांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो अजीत होरो अजीत होरो, अजीत होरो।